संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व व्यास जी का युधिष्ठिर से काल की महिमा करना तथा युधिष्ठिर का अर्जुन के प्रति पुनः अपना शोक प्रकट करना वैश्वान जी कहते हैं राजन व्यास जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा भगवान इस पृथ्वी के राज्य और तरह तरह के भोगों से मेरे मन को प्रसन्नता नहीं है मुझे तो यह शोक खाए जा रहा है जिनके पति और पुत्र नष्ट हो गए हैं ऐसे इन अबलाओं का विलाप सुनकर मुझे तनिक भी चयन नहीं है राज के इस प्रकार कहने पर वेद पारंगत पारंगी ने कहा राजन जो लोग मारे गए हैं वे तो अब किसी भी कर्म या यज्ञादि से मिल नहीं सकते और न कोई ऐसा पुरुष ही है जो उन्हें ला कर दे। बुद्धि या शास्त्राध्यन के द्वारा असमय की किसी विशेष वस्तु को पा लेना मनुष्य के वश की बात नहीं है कभी कभी तो मूर्ख मनुष्य को भी उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो जाती है वास्तव में कार्य की सिद्धि में काल ही की प्रधानता है शिल्प मंत्र और भी दुर्भाग्य के समय आने पर ही मेघ जल बरसाते हैं बिना समय के वृक्षों में फल फूल भी नहीं लगते तथा तो जब तक अनुकूल समय नहीं आता तब तक पक्षी सर्प मृग हाथी और हरिणों में नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं आता, आता स्त्रियां करती, जाड़ा, गर्मी और और वर्षा नहीं आती, किसी का जन्म या मरण होता, बालक बोलना आरंभ नहीं करता, मनुष्य पर योवन नहीं आता। और बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता इसी प्रकार सूर्य के उदय और अस्त चंद्रमा की वृद्धि और ह्रास तथा समुद्र के उतार चढ़ाव भी बिना अनुकूल समय आए नहीं होते राजन इस विषय में राजा सेनजीत ने जो कुछ कहा था वह प्राचीन उपदेश में तुम्हें सुनाता हूं। राजा ने कहा था, कालचक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है पृथ्वी के सभी पदार्थ समय आने पर जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं धन स्त्री पुत्र अथवा पिता के नष्ट हो जाने पर पुरुष हाय कैसा दुख है ऐसा सोच ही फिर उस दुख की निवृत्ति का उपाय करता है किन्तु तुम मूर्ख बनकर शोक क्यों करते हो जो शोक रूप ही थे उनके लिए शोक क्या करना तुम्हारे दुख मनाने से तो दुखों की और भय मनाने से भयों की वृद्धि ही होगी न तो यह शरीर मेरा है और न सारी पृथ्वी ही मेरी है यह जैसी मेरी है वैसी ही और सबकी भी है ऐसे दृष्टि रखने से जीव कभी मोह में नहीं फंसता शोक के हजारों स्थान है और हर्ष के भी सैकड़ों अवसर है किंतु उनका प्रभाव रोज रोज मूर्खों पर ही पड़ता है विद्वानों पर नहीं संसार में तो केवल दुख ही है सुख तो है ही नहीं इसलिए लोगों को दुख की ही उपलब्धि होती है। यहां सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे पीछे दुख दुख और सुख सुख लगा ही रहता है। सुख का अंत तो दुख में ही होता है कभी कभी दुख से भी सुख की प्राप्ति हो जाती है इसलिए जिसे नित्य सुख की इच्छा हो वह सुख दुख दोनों ही को त्याग दे सुख या दुख अथवा प्रिय अप्रिय जो कुछ प्राप्त हो उसे हृदय में अवसाद न लाकर प्रसन्नता से सहन करो भाई अपने स्त्री और पुत्रों के प्रति अनुकूल आचरण में थोड़ी सी भी कमी कर दो फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन किस हेतु से किसका किस प्रकार संबंधी है युधिष्ठिर यह दुख सुख के मर्म को जानने वाले परम धर्मज्ञ महामति सेनजीत का कथन है जिस पुरुष को जो दुख सता रहा है उससे कभी शांति मिलने वाली नहीं है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 सनातन लोकों को प्राप्त किया है जो धन प्राण पुरुष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदाध्ययन द्वारा ऋषियों की संप्रदाय परंपरा की रक्षा करते रहते हैं देवगण उन्हें ही ब्राह्मण कहते हैं जो लोग स्वाध्यायनिष्ठ ज्ञान निष्ठ या धर्मनिष्ठ हैं उन्हें को तुम ऋषि समझो वान प्रस्थियों के कहने से तो हमें यह बात मालूम हुई है कि राज्य के सब काम भी ज्ञान निष्ठों के ही हाथ में रखे आज कृष्णि सिकत अरुण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 राजा यती ने कहा था जब यह पुरुष किसी से नहीं डरता और इससे भी किसी को भय नहीं रहता तथा तो इसे किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष भी नहीं रहता उस समय यह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है जब कर्म मन और वाणी से सभी जीवों के प्रति दुर्भावना का त्याग कर देता है तो इसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है जिसके मान और मोह दब गए हैं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 बंधों की जड़ मै ही हूँ हाँ, नहीं होता है मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूँ मैं कैसा मूर्ख और गुरुद्रोही हूँ भला यह राज्य कितने दिन टिकने वाला है इसी के लोभ में पढ़कर मैंने अपने दादा विष्म जी को भी मरवा डाला अरे उन्होंने तो हमें पाल पोष कर बच्चे से बड़ा किया था गुरुवार द्रोणाचार्य को मेरी सत्यवादिता में विश्वास था इसी से उन्होंने मुझसे अपने पुत्र के वध के वध विषय में पूछा था। मैंने हाथी की आड़ लेकर झूठ बोल दिया ऐसा भारी पाप करके भला मेरी किस लोक में गति होगी आय हाँ, मुझसे बड़ा और कौन पापी होगा मैंने तो अपने बड़े भाई कर्ण को भी मरवा डाला इन राज्य के लोग से ही मैंने बालक अभिमन्यु को कौरवों की सेना में झोंक दिया तब से तो तुम्हारी ओर मेरी आंखें ही नहीं उठती बेचारे दुखनी द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे गए उनका शोक भी मुझे बराबर सालता रहता है अब तो तुम मुझे प्रायोग के लिए ही बैठा हुआ समझो मैं यहीं बैठे बैठे अपना शरीर सुखा डालूंगा इस गंगा तट पर ही मैं अपने प्राणों को नष्ट कर दूंगा आप सब लोग मुझे इस प्रायश्चित्य के लिए आज्ञा दीजिए